समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनी या मातृशक्ति कट ऋषि के द्वारा जो आध्यात्मिक उपदेश मनुष्य मात्र के लिए दिए गए और वहाँ उन्होंने एक कथानक के रूप में यमाचार्य और नचिकेता के द्वारा वो ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाया है पीछे हमने कठोपनिषद के जो छ वल्लियां हैं छ भाग हैं उसके उसमें से दो भागों पर विचार कर लिया था आगे तृतीय वल्ली उसमें भी अब यमाचार्य ईश्वर और जीव इन दोनों के विषय में कुछ और बातें बताने जा रहे हैं उसका प्रथम श्लोक है ऋतम पिबंत सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्ट परमे परार्धे, छाया ब्रह्म विदो वदी पंचाग्न ये चृणाचिकेता पहला शब्द है रितम पिवंत रित कहते हैं यथार्थ ज्ञान सत्य ज्ञान जिसमें मिथ्या का लेश भी नहीं होता योग दर्शन में भी जब साधक यम नियम आदि के द्वारा साधना करके बुद्धि की उत्कृष्टता को प्राप्त करता है तो वहां भी उस बुद्धि का नाम महर्षि पतंजलि ने रितम भरा दिया कि उस अवस्था में वह रितम भरा बन जाती है सत्य को धारण करने वाली बन जाती है और वहां मिथ्या ज्ञान की गंध भी नहीं होती ऐसे महर्षि व्यास के भी वचन हैं तो यहाँ भी ऋतम पिबंत सर्वत्र यहाँ द्विवचन के शब्द आ रहे हैं क्योंकि दोनों को कहा जा रहा है आत्मा को भी परमात्मा को भी ये दोनों कैसे हैं रित को पीते हुए अर्थात यथार्थ ज्ञान से युक्त यथार्थ ज्ञान ग्रहण करते हुए जब जीवात्मा के पक्ष में घटाएंगे तो ग्रहण करते हुए परमात्मा के पक्ष में घटाएंगे वो तो यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण ही है बहुत तो सदा ही उसको पीता है तुरितम पिबंत लेकिन ये यथार्थ ज्ञान सत्य ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है किस स्थान पर कैसी अवस्था में उसके लिए आगे शब्द कहे सुकृत लोके सुकृत के लोक में सुकृत कहते हैं शुभ कर्म के लिए जिन कर्मों से हमें सुख की प्राप्ति होती है ऐसा लोग अब शुभ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं एक शुभ कर्म ऐसे हैं कि जिनको करने से हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है अच्छी बुद्धि अच्छा शरीर अच्छा जन्म अच्छी संगति अनेक प्रकार की सुविधाएं बाधाओं का निराकरण ये सारे फल जिससे प्राप्त होते हैं उसको भी शुभ कर्म कहा गया पुण्य कर्म कहा गया दूसरा एक शुभ कर्म होता है कि जिस कर्म से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है हैं दोनों ही शुभ कर्म लेकिन फिर इनके साथ विशेषण लगाते हैं भेद करने के लिए कि जिन कर्मों से हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है उन कर्मों को सकाम शुभ कर्म कहा गया सकाम पुण्य कर्म क्योंकि उसमें हमने कामना जोड़ी है अपनी संसार के सुख हमें चाहिए सारी व्यवस्थाएं हमें चाहिए इन कामनाओं को जोड़, जोड़ करके हमने कोई अधर्म नहीं किया है किया पुण्य कर्म ही है लेकिन वो सकाम पुण्य कर्म कहलाएगा लेकिन दूसरा जिस शुभ कर्म को करके परमात्मा की प्राप्ति होती है नित्य सुख की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं निष्काम शुभ कर्म वो निष्काम कर्म बन जाता है यद्यपि कामना वहां भी है और देखें तो संसार के सुख की कामना की अपेक्षा परमात्मा की प्राप्ति की कामना उससे भी बड़ी है क्यों क्योंकि संसार के सुख तो अनित्य हैं हमें मिलेंगे भी लेकिन छीन भी जाएंगे कुछ काल रहेंगे फिर चले जाएंगे लेकिन परमात्मा की कामना वहां तो नित्य सुख की प्राप्ति होने वाली है वो तो सदा रहने वाला सुख मिलेगा तो उससे भी बड़ी कामना हो गई वो एक हमें छोटी चीज़ चाहिए एक बड़ी चीज चाहिए तो कौन सी कामना हम करेंगे कौन सी बड़ी कहलाएगी जिस कामना को करके हम बड़ी वस्तु चाह रहे हैं तो बड़ी कामना की इच्छा होने पर भी बड़े सुख की नित्य सुख की इच्छा होने पर भी और फिर भी उसको निष्काम शब्द से कहा गया कि कोई कामना नहीं है क्योंकि उस कामना को प्राप्त करने के लिए ही हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है और वह कामना उसको प्राप्त करने का हमें पूर्ण अधिकार है हमें वही चाहिए तो स्वाभाविक जो हमारी कामना है उसको करते हुए हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसको ऋषियों ने कामना शब्द से नहीं कहा क्योंकि स्वभाव है हमारा वो कामना शब्द का प्रयोग वहाँ करेंगे कि जो हमारा स्वभाव नहीं है और फिर भी हम चाह रहे हैं अर्थात जिसका हमारे साथ तालमेल नहीं बैठ पाता और फिर भी हम चाहते हैं हम शरीर चाहते हैं सदा नहीं रहता हम संसार के सुख चाहते हैं सदा नहीं रहते तो जो सदा न रहे और उसके साथ हम अपनी संगति जोड़ें तो ये बेमेल संगति कहलाएगी क्योंकि हम सदा रहने वाले और दूसरी वस्तु सदा रहने वाली है नहीं तो ऐसी कामना को सकाम शब्द से कहा गया ये सकाम कर्म कह लेकिन वह नित्य सुख हम भी नित्य है वह सुख भी नित्य है ईश्वर भी नित्य है हम भी नित्य हैं उसके साथ हम जब संगति करते हैं और उसको चाहते हैं तो वह हमारी स्वाभाविक कामना बन जाती है और वहां निष्काम शब्द का प्रयोग करते हैं तो सुकृत लोके का अर्थ हुआ यहां पर कि जो निष्काम कर्म का लोक है उस निष्काम कर्म के लोक में क्योंकि जीवात्मा सकाम शुभ कर्म जब करेगा ये ठीक है कि हाँ उसको फिर भी पाप कर्मों की अपेक्षा तो ज्ञान अधिक ही है वह समझ पा रहा है कि कौन से पाप कर्म है कौन से पुण्य कर्म है और उसको जानकर के वह पुण्य कर्म को कर रहा है उसको अपना रहा है तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान की तो बढ़ोत्तरी हुई है उसमें ऋतु की बढ़ोत्तरी तो ही है लेकिन वह ऋत अभी इतनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाया वह सत्य ज्ञान अभी इतना शुद्ध नहीं हो पाया कि जिससे वह परमात्मा को प्राप्त कर सके और यहाँ श्लोक में आ रहा है रितम पिबंत यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करने वाला तो उस अवस्था में वह सुकृत का लोक वह निष्काम शुभ कर्मों का ही लोक कहलाएगा तो ऋतम पिबंत सुकृतस्य लोके अगला शब्द है गुहाम प्रविष्ट ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा ये हैं कहाँ और कहाँ रह कर के ये रित को प्राप्त कर पाते हैं वह कौन सी जगह है तो कहा गुहा में प्रविष्ट गुहा में सुरक्षित गुहा शब्द हम कहते हैं गुफा के लिए है गुफा ही लेकिन क्यों ऐसा अर्थ लिया गया तो महर्षि पाणिनि ने गुह धातु का अर्थ किया गुहु संवरणे संवरण सम्वरन अच्छी प्रकार से जो आच्छादित है अच्छी प्रकार से जो सुरक्षित है अर्थात जीवात्मा ने अपने को शुभ कर्मों के द्वारा पूर्ण सुरक्षित जब बना लिया है हमें खतरा कब होता है जब दुख की प्राप्ति होने को होती है हम जहाँ जहाँ भी खतरा बोलते हैं वहाँ तात्पर्य यही है कि कोई न कोई हानि की संभावना विद्यमान है और ऐसा कवच हमें मिल जाए कि जिसको प्राप्त करके हमें लगे कि अब कोई भी हानि की संभावना नहीं है अर्थात पूर्ण रूप से हमने अपने को सुरक्षित कर लिया है तो उस अवस्था को गुहा शब्द से कहते हैं तो गुहाम प्रविष्ट जब ये जीवात्मा अपने को गुहा में प्रविष्ट कर लेता है अपने को चारों ओर से सुरक्षित कर लेता है और वह सुरक्षा तभी संभव है जब हमारा ज्ञान उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंच रहा हो अर्थात हमने अपने सारे अधर्मों को अपनी सारी पाप की वासनाओं को दग्ध बीज कर दिया है और अब ऐसी अवस्था आ गई है कि अब कोई खतरे की संभावना नहीं है किसी भी हानि की संभावना नहीं है तब जाकर के वह रित का पान करता है गुहाम प्रविष्टो आगे शब्द है परमे परार्धे परम किसे कहते हैं आत्मा के साथ भी हम परम जोड़ते हैं तो परमात्मा बन जाता है तो परम का क्या होगा फिर श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है वही परम है तो परम और पर ये दोनों ही शब्द आते हैं तो यहां है परम शब्द परमे परार्धे क्योंकि पीछे जो सुकृत से लोके कहा था कि सुकृत के लोक में तो सुकृत के लोक तो दो प्रकार के बताए एक सकाम पुण्य कर्म वाले और दूसरे निष्काम पुण्य कर्म वाले दो प्रकार के लोग हैं ये लेकिन यहां कह रहे हैं कि कौन सा लोक लेना है तो परमे परार्धे परम जो श्रेष्ठ है और उस श्रेष्ठ अब श्रेष्ठ तो दोनों हैं जब शुभ शब्द जोड़ दिया शुभ कर्म तो शुभ तो शुभ ही, ही होता है वह तो श्रेष्ठ ही, ही होगा लेकिन परम कहने से भी बात नहीं बनी तो परार्ध्य परार्ध्य जो पर आधा भाग है जैसे हम दिन दिवस को बोलते हैं तो दिन के दो भाग कर दें तो मध्य में क्या आता है मध्यान अब मध्यान तो बीच का भाग हो गया यानी कि दो भाग करने पर तो दो भाग करने पर हम जब पूर्व वाले भाग को बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं पूर्व अर्ध वहां भी आया इन्हें आधा तो है वो लेकिन पूर्व है और पर वाले को बोलेंगे तो परार्ध अर्ध वहां भी बोला है वो भी आधा लेकिन वो पर वाला भाग है ऐसे ही यहां पर दो भाग किए सुकृत के तो सकाम पुण्य कर्म और निष्काम पुण्य कर्म अब दो भाग करके पर वाला भाग कौन सा हुआ निष्काम पुण्य कर्म तो परमे परार्धे जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ में भी जो अंतिम अर्ध भाग है उस भाग में जीव और ईश्वर ईश्वर तो सदा ही ऋत से परिपूर्ण है लेकिन अब जीवात्मा भी क्योंकि उसने गुहा में अपने को प्रविष्ट कर लिया है अपने को सारे दुष्कर्मों से सुरक्षित कर लिया है इसलिए वह भी अब ऋतु का पान कर रहा है सत्य ज्ञान को धारण किए हुए हैं अब बहुत से ऐसी मान्यता होती है कि जब जीवात्मा यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह भी परमात्मा बन जाता है क्योंकि जैसा ज्ञान परमात्मा का अर्थात मिथ्या से रहित ऐसा ही ज्ञान जीवात्मा का भी हो गया वह भी मिथ्या ज्ञान से रहित है तो दोनों में समानता हो गई तो समानता होने से यहां तक कह दिया यहां तक मान लिया कि वह भी परमात्मा ही हो गया वह भी ब्रह्म ही हो गया तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए ऋषि ने आगे शब्द कहा कि छाया तपू ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों कैसे हैं छाया और आतप के समान हम सभी परिचित हैं इन शब्दों से छाया सभी जानते हैं और आतप कैसे कहते हैं धूप के लिए छाया और आतप छाया और धूप अब इन दोनों विचार करके देखें कि हम छाया किस स्थान को बोलते हैं कि जहां पर किसी पदार्थ ने प्रकाश का आवरण किया हुआ है जो प्रकाश आ रहा था उसको रोक दिया है लेकिन रोकने के बाद भी वहा पूर्ण अंधकार नहीं है छाया में भी पूर्ण अंधकार नहीं है प्रकाश तो है लेकिन वह प्रकाश कम है और दूसरी बात कम होने पर भी वह प्रकाश है किसका है धूप का ही धूप का अर्थ यहां पर सूर्य यानी कि छाया और आतप छाया में जो कम प्रकाश है वह कम प्रकाश भी किसका है सूर्य का ही है धूप का ही है आतप का ही प्रकाश है वो लेकिन वो कम हो गया है आवरण के आने से ऐसी ही अवस्था जीव और ईश्वर की है कि जीवात्मा छाया के समान है अर्थात इसके पास जो भी यथार्थ ज्ञान होगा जो भी सत्य ज्ञान होगा वह सत्य ज्ञान परमात्मा का ही होगा महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के जो दस नियम लिखे हैं उन नियमों में भी जो पहला नियम है पहला ही है न शायद सब सत्य विद्या पहला नियम ये कि सब सत्य विद्या सत्यविद्या सारी आ गई सब शब्द लगा दिया उसमें केवल सत्यविद्या शब्द नहीं कहा उसके साथ में सब विशेषण भी लगाया कि जितनी भी सत्य विद्या है उन सब का और जो पदार्थ पदार्थ यानी कि सारी वस्तुएं जितना भी संसार हमें दिखाई दे रहा है और इसमें छोटे छोटे घटक इसके प्रत्येक पदार्थ है लेकिन वह पदार्थ भी कैसा हमने जाना कैसे विद्या से विद्या से जाने जाते हैं हमने यदि अविद्या से जान लिया है किसी पदार्थ को तो पदार्थ तो अपने स्वरूप में अब भी वैसा ही है हमारे मिथ्या जानने से उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आएगा हम अगर नमक को चीनी मान लें बूरा मान लें तो मानने से उसमें मिठास नहीं आएगी वह नमक ही रहेगा तो पदार्थ तो तब भी है वो लेकिन वह हमने अविद्या से जाना तो उसका मूल परमात्मा नहीं जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं तो सारी सत्य विद्याएं और जिन पदार्थों को हम विद्या से जान रहे हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है तो यहाँ इस प्रसंग में उपनिषद के इस संदर्भ में यहाँ जो बात कही जा रही है कि जीवात्मा के पास जी भी जो छाया के रूप में थोड़ा सा प्रकाश थोड़ा सा ज्ञान वह भी सत्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ है जो रित प्राप्त हुआ है उसको वह ऋत उस परमात्मा का ही है वह उस आतप का ही है तो ईश्वर सदा आतप के समान है सूर्य के समान है और जीवात्मा सदा ही छाया के समान रहेगा वह चाहे अपने ज्ञान को कितना ही उत्कृष्ट क्यों न कर ले, लेकिन परमात्मा के समान वह कभी नहीं हो सकता तो छाया तपो और कौन कह रहे हैं यह सारी बातें यमाचार्य कह रहे हैं कि मेरी अपनी बातें नहीं है ये ये ऐसी ज्ञान की बातें परंपरा से चली आ रही हैं और ब्रह्म विदो वदंती छाया तपो ब्रह्म विदो जो ब्रह्म को जानने वाले हैं ब्रह्म का जिन्होंने साक्षात्कार किया है अर्थात प्रामाणिकता बताने के लिए नचिकेता को विश्वास दिलाने के लिए बता रहे हैं कि ये सारी ज्ञान की बातें ये सारे रहस्य ब्रह्मवेत्ता बता रहे हैं ब्रह्मविदो ब्रह्मविदोवदंती और कैसे ब्रह्मवेत्ता हैं वो उन्होंने क्या क्या किया हुआ है क्या क्या उनकी उपलब्धि है या कौन से कर्म करके ब्रह्मवेत्ता बने हैं वो तो आगे शब्द आ रहे हैं कि पंचाग्नय जिन्होंने पांच अग्नियों को धारण किया है पांच अग्नियों का पालन किया है अब पंचाग्नि शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से होती है हम जब कर्मकांड के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ पंचाग्नि शब्द जो कि अन्य उपनिषद में भी आया हुआ है तो वहाँ पांच प्रकार की वेदियाँ बनाई जाती हैं उसमें एक आह्वनीयाग्नि आहवनीय अग्नि दूसरी गारहपत्य अग्नि तीसरी दक्षिण अग्नि दक्षिणाग्नि चौथी सभ्य अग्नि सभ्याग्नि और पांचवी आवसत्य अग्नि आवसत्याग्नि इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे यहाँ वो प्रसंग नहीं है हमारा यहाँ पंचाग्नि का दूसरा अर्थ है महाभारत में भी पंचाग्नि के विषय में एक श्लोक आता है कि पंचाग्नयो मनुष्य पंचाग्नयो मनुष्यण परिचर्या प्रयत्नत अर्थात प्रयत्न पूर्वक मनुष्य के द्वारा मनुष्य को पांच अग्नियों का सेवन करना चाहिए परिचर्या तो अब उसकी प्रश्न उठा कि वो कौन सी पांच अग्नि है जिनका प्रत्येक मनुष्य को सेवन करना चाहिए तो आगे उत्तर दिया है कि माता तिथि ही माता पिता अग्नि ही आत्मा माता पिता अग्नि आत्मा और गुरुश भरतर माता का सेवन पिता का सेवन अग्नि का सेवन आत्मा का सेवन और गुरु का सेवन अब सेवन से क्या लेंगे यहां पर सेवन का अर्थ सेवा इनकी परिचर्या परिचर्या कहते हैं सेवा के लिए अर्थात माता की सेवा माता पिता की सेवा अब माता पिता की सेवा में भी हमें उनकी आज्ञा का पालन करना लेकिन माता पिता कभी गलत आज्ञा भी दे सकते हैं तो उस अवस्था में हमें सर्वोपरि हमारा जो माता पिता है उधर ध्यान रखना है उससे मिलती जुलती जो माता पिता की आज्ञा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय वही है हमारा अगर सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध माता पिता कोई आज्ञा देते हैं हमें और हम ये सोच करके उसको मान लें कि ये तो हमारे माता पिता हैं पूजनीय हैं हमें तो इनकी आज्ञा का पालन करना ही है तो उस अवस्था में हम भटक जाएंगे लेकिन सेवा की बात जहां आती है कि वहाँ महर्षि दयानंद ने कहा है कि भले ही माता पिता हमारे विद्वान न हों और वो हमें ठीक प्रकार की आज्ञाएं भले ही न दे पाएं हम ईश्वर की आज्ञा पर ही चलें लेकिन फिर भी उनकी सेवा करनी है उस सेवा में उनके खान पान की व्यवस्था उनके रहने की व्यवस्था उनकी औषधि की व्यवस्था उनके वस्त्र की व्यवस्था जो भी जीवन चलाने के लिए आवश्यक वस्तुएँ हैं वह फिर भी उनको देना है वह उसके अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और ज्ञान भी उनके पास है तो उनकी आज्ञा का भी पालन वह भी सेवन हो गया सेवा हो गई तो माता पिता आगे शब्द है महाभारत के श्लोक में अतिथि को भी लेते हैं अथवा अग्नि शब्द को भी लिया है उस अग्नि में इन भौतिक अग्नि को अर्थात यज्ञ आदि जो कार्य हैं अग्निहोत्र कर्म करना ये भी प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है इसका भी सबको पालन करना चाहिए तो अग्नि से तात्पर्य यहां पर अग्निहोत्र कर्म और आगे कहा गुरु अर्थात जिसको हम अपना गुरु मानते हैं मानने का तात्पर्य जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे ज्ञान ग्रहण करते हैं आजकल एक नई परंपरा चल पड़ी है कि हम प्रश्न करते हैं किसी से कि आपने कोई अपना गुरु बनाया है या नहीं अब तक अब जिसने बना लिया है वो कहता है कि हम मैंने गुरु बना लिया है कि कैसे बनाया कि उन्होंने हमें एक गुरु मंत्र दे दिया है हमने उनसे दीक्षा ले ली है और इसलिए हमने उनको गुरु बना लिया है लेकिन गुरु का ये अर्थ नहीं होता गुरु का अर्थ है गृणातिपदिशति इति गुरु हो अर्थात जो हमें विद्या देता है जो हमें उपदेश देता है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है जो हमारे अंदर से अविद्या को दूर करता है हमारे अंदर प्रकाश करता है उसको गुरु कहते हैं हमने एक भी ग्रंथ उस गुरु से पढ़ा नहीं एक एक पंक्ति करके जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं एक एक सूत्र एक एक वाक्य का अर्थ जब गुरु हमारे सामने खोलता है उस विधि से हमने पढ़ा नहीं कभी और हमने गुरु बना लिया तो ऐसे गुरु की सेवा की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है अर्थात जो हमें उपदेश करते हैं हमें विद्या का दान देते हैं हमें शास्त्रों के रहस्यों को समझाते हैं उस गुरु का भी सेवन परिचर्या सेवा प्रत्येक मनुष्य के लिए करना चाहिए तो माता पिता अग्नि ही आत्मा गुरुश्च भरतर आत्मा शब्द भी यहाँ आ रहा है उसका ही बता रहा हूं मैं कि अपना सेवन अब अपना सेवन इसका क्या अर्थ होगा हम जिस शरीर में रह रहे हैं वहां शरीर भी है और रहने वाले हम भी हैं दोनों है वहां पर अब शरीर का शरीर की सेवा और आत्मा की सेवा तो शरीर की सेवा तो हम शरीर के लिए आवश्यक वस्तुओं को देकर के कर लेंगे अर्थात शरीर जिन वस्तुओं से चलता है जिन वस्तुओं से इसकी सुरक्षा होती है वो सारे अन्न वस्त्र आदि इसको देकर के हम शरीर की सुरक्षा करते हैं इसकी सेवा करते हैं लेकिन इतनी सुरक्षा मात्र से आत्मा की सेवा नहीं होती आत्मा की सुरक्षा नहीं होती आत्मा को ज्ञान चाहिए आत्मा की भूख आत्मा की प्यास इन भौतिक पदार्थों से नहीं दूर होती उसको ज्ञान चाहिए ज्ञान जब मिलता है तब उसकी भूख शांत होती है तो इस प्रकार से ये आत्मा की परिचर्या है आत्मा की सेवा है तो ऐसी पांच अग्नियों का जिन्होंने पालन किया हुआ है जिन्होंने अपने जीवन में आचरण में उतारा है ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग इन रहस्यों को समझा रहे हैं एक और दिया है शब्द कि ये त्रिनाचिकेता अर्थात जो ब्रह्मवेत्ता लोग जिन्हों ब्रह्म को जानने में समर्थ हो पाए हैं वो कैसे समर्थ हो पाए ये त्रिनाचिकेता शब्द पहले भी आया था प्रथम वल्ली में और वहां उसका अर्थ किया गया था नचिकेता के ही नाम से यमाचार्य ने विशेषण के रूप में यह शब्द दिया और वहां उन्होंने बताया कि जिन्होंने तीन संधियों को अपनाया है मैंने पीछे व्याख्या की थी इसकी हमारे चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आगे गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास अब चार आश्रम में संधि कितनी बनेंगी इसमें तीन संधियां ब्रह्मचर्य का यथार्थ पालन करके जो गृहस्थ में पहुंचे गृहस्थ के सारे धर्मों को निभाते हुए फिर वानप्रस्थ में आए और वानप्रस्थ में भी जो भी तपस्या स्वाध्याय अध्ययन ज्ञान का अर्जन करना है वो करके जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है सन्यास को धारण किया है ऐसे तीन संधियों को पार किए हुए जो त्रिनाचिकेत हैं ब्रह्मवेत्ता वह इन रहस्यों को बता रहे हैं तो फिर देखिए एक बार इतम पिबंत सुकृत्य लोके अर्थात यह ईश्वर और जीव दोनों ही रित का पान करने वाले दोनों ही यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करने वाले और गुहाम प्रविष्ट गुहा में प्रविष्ट परमात्मा तो सदा ही गुहा में प्रविष्ट है अर्थात वह अशुभ कर्मों से सदा ही रहित रहता है वह सदा ही सुरक्षित है उसने अपने को आच्छादित किया हुआ है ऐसे ही जीवात्मा को भी शुभ कर्मों से आच्छादित करना है गुहाम प्रविष्ट परमे परार्ध्य निष्काम कर्म करते हुए और छाया तपो छाया और आतप के समान ये दोनों सदा हैं सदा रहेंगे ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग जिन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया है और जिन्होंने चारों आश्रमों में तीनों आश्रमों को पार करते हुए चतुर्थ आश्रम में जो पहुँचे हैं ऐसे सन्यासी ब्रह्मवेदता लोग इस प्रकार की बातें बताते हैं अगला श्लोक है यह नाम अक्षर ब्रह्म यम अभयम तितीशता पारम् नाचिकेत शके मही यह सेतु ई नाम सेतु किसे कहते हैं पुल जिससे जिसका उपयोग करके हम किसी बाधा से दूर हो जाते हैं भई नदी सामने आई हमें पल्ले पार जाना है बाधा ही तो आ गई तो बाधाओं से जो दूर करता है वह सेतु कहलाता है और दो किनारे से जुड़ा होता है ये बाधा से देखो बाधा तो बीच में है इधर के किनारे कोई बाधा नहीं है उधर के किनारे भी कोई बाधा नहीं है हम सुरक्षित हैं तो सेतु कैसा होता है कि जहां बाधा नहीं है दो बिंदुओं पर वहां से तो उसका संबंध होता है और जहां बाधा है वहां से संबंध नहीं होता उसका वहां से उठा हुआ होता है वो तो परमात्मा कैसा है सेतु है यह सेतु ईजाना नाम लेकिन यह सेतु सबके लिए नहीं है यह किन के लिए है ईजान जो ईजान है यह ईजान जिस धातु से यज्ञ शब्द बना है उसी से बना है ईजान र्थात यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ कर्म करने वाले निष्काम पुण्य कर्म करने वाले ऐसे जो मनुष्य हैं उनके लिए परमात्मा सेतु है यह पुल का काम करता है और सेतु जब मजबूत होता है तो हम निर्भय हो जाते हैं हम जब पुल पर चढ़ रहे हैं चल रहे हैं और पुल हिलने लगे डामाडोल होने लगे तो हमें भय लगेगा लेकिन यह पुल ऐसा नहीं है यह सेतु ईजाना नाम अभयम ये अभय है भय से रहित हैं और वेद में मंत्र आता है कि सख्ये त इंद्रवाजिनो वाजिनो मा भेम शवसस्पति कि हे परमात्मन तेरा सख्य हमें जब मिल जाता है तो हमारे सारे भय समाप्त हो जाते हैं तो यह पुल कैसा है यह पुल अभय है और ईजान लोगों का ये पुल है अब पुल में जैसे मैंने कहा कि इसके दो बंधन होते हैं तो एक बंधन कौन सा है उस परमात्मा का और दूसरा वो कहा जुड़ा हुआ है तो हमें जो उसने संसार बना के दिया ये शरीर बना के दिया हमें इस किनारे पर खड़ा किया है लाकर के हमारी सारी व्यवस्थाएं की है उसने तो यहां भी वो जुड़ा हुआ है अब हमें कौन सी बाधा को पार करना है हम मंत्र बोलते ही हैं कि मृत्यु और मुख्य मामृतात। हमें मृत्यु से पार जाना है हमें अनंत सुख की नित्य सुख की प्राप्ति करनी है तो हमारे बीच में जो बाधा के रूप में मृत्यु रूपी दुख विद्यमान है या अन्य सारे दुख विद्यमान हैं छोटे मोटे ये सब बाधाएं हैं और इन बाधाओं से परमात्मा इन दुखों से इस मृत्यु से परमात्मा अछूता है जैसे मैंने कहा कि पुल बाधा से अछूता होता है और जहां बाधाएं नहीं है वहां जुड़ा हुआ है दो स्थानों पर तो यहां तो परमात्मा ने हमें संसार दे दिया साधन दे दिए सारे बना करके यहां परमात्मा जुड़ा हुआ है लेकिन मृत्यु रूपी बाधा से रहते हैं वो और दूसरा दूसरा जहां जोड़ है उसका जहां संधि है वो कौन सा स्थान है वो नित्य सुख का स्थान है वो मुक्ति का स्थान है वहां भी जुड़ा हुआ है वो अब हम वहां जाना चाहते हैं लेकिन बार बार बार बार मृत्यु रूपी बाधा ये हमें रुकावट डाल रही है ये हमें वहां नहीं पहुंचने दे रही है तो कहा कि आप ईजान बन जाइए आप यज्ञ यजमान बन जाइए यज्ञ करने वाले बन जाइए श्रेष्ठ कर्म करने वाले बन जाइए उस अवस्था में यह परमात्मा आपके लिए पुल बन जाएगा और मृत्यु से न छुआता हुआ मृत्यु से रहित करके हमें परले पार पहुंचाएगा अमृत की ओर पहुंचा देगा तो यह सेतु रिजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यम उसी सेतु के विशेषण दिए परमात्मा के कि वह अक्षर है वह क्षीण नहीं होता है और हम भी यही चाहते हैं कि जिस साधन को हम अपना रहे हैं वह जिस पुल को हम अपना रहे हैं सेतु को अपना रहे हैं वह क्षीण होने वाला ना हो हम संसार में अपनी बाधाओं को कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सारे साधनों को अपनाते हैं लेकिन साधन वो क्षीण हो जाते हैं हम बहुत सारे अपने साथियों को अपनाते हैं अपने मित्रों को अपनाते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन ये कैसा साथ है हमारा ये कैसा सेतु है ये अक्षर है ये क्षीण होने वाला नहीं है और अक्षरम ब्रह्म यत् परम यह ब्रह्म है ब्रह्मकार्थ यहाँ पर सबसे विशाल है यह सबसे विशाल सबसे बढ़ा हुआ सबसे मुख्य और सबसे श्रेष्ठ सेतु है अक्षरम ब्रह्म यत् परम और अभयम तितीर्षताम पारम् अभय ये पुल कैसा है भय से रहित है लेकिन किन के लिए है तो तितीर्षताम अभिव्यक्ति ऐसा है कि पुल तो सामने विद्यमान है लेकिन उसको तैरने की इच्छा ही नहीं है वो परले पार जाना ही नहीं चाहता वो कहता है मेरा काम तो यहीं चल जाता है मुझे नहीं जाना मुझे आवश्यकता नहीं है अभी मेरी सारी आवश्यकताएं यहीं पूरी हो रही हैं इसी किनारे पर मुझे पड़े किनारे नहीं जानना है तो उसके लिए तो पुल कुछ भी नहीं कर पाएगा तो यह पुल किन के लिए है तितीर जिनको तैरने की इच्छा है जो पार जाना चाहते हैं ये तितीर शब्द जिस धातु से बनता है त्रि प्लवन संतरण यो पाणनी ने इसके दो अर्थ किए एक प्लवन और एक संतरण प्लवन किसे कहते हैं कूदना प्लुत तो गति बोलते हैं नहीं प्लू तो प्लवन कूदना और संतरण पैरना तो संतरण में प्लवन में अंतर है प्लवन में तो एकदम पहुंचेंगे हम कूद के लेकिन संतरण में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो प्लवन संतरण यो हो तो ऐसा जो प्लवन करना चाहते हैं जो संतरण करना चाहते हैं तैरना चाहते हैं उनके लिए यह सेतु अभय है भय से रहित है वह इसको अपना सकते यमाचर नचिकेता से कह रहे हैं और तेरी यही अभिलाषा है तुझे उस परमात्मा को प्राप्त करना है उस नित्य सुख को प्राप्त करना है तो ये तेरे लिए पुल है पुल के समान ये तुझे उस पार पहुंचाएगा पारम अभयम तीस पारम नाचकेतम तो ऐसे नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं और वह जो उपदेश है वह शकेमी अर्थात हम सब भी उस पुल के द्वारा जो पलला किनारा है नित्य सुख का उसको प्राप्त करने में समर्थ हो पाए तो इस तरह से यमाचार्य अब तक उन्होंने नचकेता के लिए अनेक प्रकार के ब्रह्म और ईश्वर के भेदों को भी बताया और दोनों की बहुत सी विशेषताओं को भी बताया और साथ में एक जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और वह जिज्ञासा नचकेता के अंदर देख ही रहे हैं वो लेकिन कठ केवल नचिकेता और यमाचार्य के बीच के संवाद को कह कर के ही तृप्त नहीं होना चाहते उनकी अभिलाषा है उनका तात्पर्य है कि हम सब भी जो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं इनका श्रवण करते हैं तो हम भी नचिकेता के समान जिज्ञासु जब तक अपने को नहीं बनाएंगे तब तक परमात्मा तो पुल के रूप में है ही लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा तो हमारे अंदर भी इन दुखों को पार करने की तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए और उस अवस्था में वह परमात्मा वह निश्चित ही हमें उस नित्य सुख की प्राप्ति कराएगा आज का विषय यही समाप्त करते हैं ओम श्याम